हेरोल्ड का सर्कस प्रॉकेट जॉनसन एक चांदनी शाम में अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए हेरोल्ड एक तनी रस्सी पर चलने लगा उसने यह सुनिश्चित किया कि रस्सी सीधी और एकदम खिंची हो नहीं तो रस्सी इधर उधर हिचकोले खाती वो तनी रस्सी पर हल्के से कूदा इसमें उसे बड़ा मजा आया क्योंकि वो बाकी सर्कस की बहुत ऊपर था वो काफी देर तक तनी हुई रस्सी पर करतब दिखाता था पर अंत में उसने अपना संतुलन खो दिया तनी हुई रसी से गिरना भी काफी आसान था गिरते समय घूमा और मुड़ा उसने अपने हाथ में कसकर बैगनी थारोल्ड का नसीब अच्छा था क्योंकि उसे नीचे एक अच्छा वक्र दिखाई दिया और एक हाथी की सूड पर जाकर उतरा वह एक काफी मुश्किल करतब था उसने सोचा वो एक काफी मुश्किल करतब था उसने सोचा तो उसने हाथी को इनाम में बड़ी मूंगफली दी हाथी कितने होते हैं। अभी भी से काफी था। हाथी की जानवर सर्कस का सुंदर घोड़ा था जिसे खूबसूरती से प्रशिक्षित किया गया था इसलिए हेरोल्ड आसानी से घोड़े से लेफ्ट राइट करवा पाया बिना किसी काठी के हेरोल्ड ने घोड़े की सवारी की उसने घोड़े पर सवार होकर लोगों को तमाम कर्तव्य दिखाए अंत में वो घोड़े की पीठ से बड़ी खूबसूरती से उछला परलाबाजी कोई उस हादसे पर हंसता हेरो ने ऐलॉन किया कि मशरी कर रहा थारोल्ड ने जल्दी से एक जोकर की टोपी पहन ली अब उसके चेहरे पर एक जोकर की मुस्कान थी और एक मजा किया जोकर की तरह वो लोगों को हंसा रहा था अंत में उसने जोकर की टोपी और मुस्कान उतार दी उसने उन्हें जोकर को वापस कर दिया असली जो कर बेहद मजा किया था, पर पर अच्छा था। आश्चर्यजनक रूप से मोटी थी और साथ में एक बहुत ऊंचा आदमी भी था वो आदमी वाकई में बहुत ऊंचा था और उसके बगल में एक बहुत छोटा बोना भी था एक अन्य आदमी भी था नींबू पानी वाला आदमी उसे उसके पास नींबू पानी का एक बड़ा टैंक था हेरॉल्ड ने स्ट्रॉ के जरिए नींबू पानी पिया उसके बाद उसने काफी ताजा महसूस किया उसने नींबू पानी के भुगतान के लिए काउंटर पर कुछ पैसे छोड़े और दागा गया था हेरॉल्ड को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि तोप में से दागा जाने वाला आदमी कैसा दिखता होगा वो आदमी वहां मौजूद नहीं था हालांकि तोप बिल्कुल तैयार थी सर्कस कभी किसी का इंतजार नहीं करता है बस अब एक ही काम बचा था की नली का हेरोल्ड ने अच्छी तरह से मुआयना किया फिर वो नली में घुसा घुस गुश गया फिर हेरोल्ड उसमें से गोले जैसे बाहर निकला वो बहुत तेजी से ऊपर उठा वो सर्कस के सबसे ऊपर वाले भाग में पहुंचा जहां लोग झूलों पर उड़ान भरते हैं और छलों में से निकलते हैं हेरोल्ड ने अपना हाथ बढ़ाया और उसने एक फ्लाइंग रिंग पकड़ा उस पर झूलता हुआ वो बहुत दूर निकल गया फिर उसने रिंग छोड़ा और हवा में एक लगाकर सीधे नीचे की ओर गोता लगाया उसे यकीन था कि हाथी उसे फिर से पकड़ने के लिए वहां मौजूद होगा इस बार उसे नीचे फिर से एक जाना पहचाना वक्र दिखाई दिया वो बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा पर वो कोई हाथी की सूढ़ नहीं थी वो एक शेर की पूंछ थी वो शेर किसी तरह सर्कस में से भाग निकला था इससे पहले कि कोई भी खतरे को पहचानता और कुछ कदम उठा हेरोल्ड शेर को पिजरे में ले जाने का काम कर रहा था हेरोल्ड खुद शेर के पिजरे में घुस गया वहां सिर्फ शेर के ट्रेनर की कुर्सी थी फिर एक बहादुर शेर ट्रेन की तरह हेरोल्ड ने शेर का सामना किया हेरोल्ड ने बिना किसी डर के शेर के मुंह में अपना शेर डाल दिया जब उसने शेर के मुंह में से अपना सिर निकाला तो उसे यह महसूस हुआ कि शेर के बड़े बड़े दांत थे फिर अचानक अपनी बहादुरी पर हेरोल्ड थोड़ा भयभीत भी हुआ शेर के पिंजरे से निकलते हुए हेरोल्ड ने कहा इसमें खुद की भावनाएं कोई खास मायने नहीं रखती किसी भी सर्कस का मुख्य काम दर्शकों को खुश करना होता है हेरोल्ड ने देखा कि सर्कस में आए सभी दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान थी इतने सारे लोगों को खुश करने के बाद हीरोल्ड स्वाभाविक रूप से भी खुद स्वाभाविक रूप से खुद भी खुश हो गया फिर वो मुस्कुराया और बड़ी विनम्रता से दर्शकों के सामने झुका